ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का विचार हो चुका है द्वितीय सूत्र का विचार आज से प्रारंभ होना है प्रथम सूत्र के द्वारा जो विस्तार से अर्थ बताया गया उसका संक्षेप में कथन जिसे व्रत कथन कहा जाता है भगवान भाष्यकार कर रहे हैं जन्मादि अधिकरण का जिज्ञासा अधिकरण के साथ संबंध बताने के लिए तो जो जन्मादि अधिकरण का अवतरण भाष्य है एक प्रकार से और व्रत कथन करने वाला भाष्य है उसकी अवतरण टीका है वो भाष्य हैं ब्रह्मजिज्ञासितव्यम उत्तम ये व्रत कथन रूप भाष्य हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार 45 नंबर पृष्ठ पर जहाँ एक का अंक छपा है उससे आगे प्रथम सूत्रेण शास्त्रंभस्त्र आरभम पूर्वोत्तराधिकरण संगति वक्त वृत्त कीर्तमेति <coughs> तो ये कहते हैं कि प्रथम जो सूत्र है अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा ये रूपी शास्त्र की ता को बताने वाला है। हैूत्री शास्त्र, शास्त्र आरंभ करने योग्य है इसका उपादन प्रथम सूत्र से करके अब शास्त्रम आरभमान। शास्त्र आरंभ करना आवश्यक है यह बता करके अब शास्त्र का आरंभ कर रहा है द्वितीय अधिकरण से तो शास्त्रम आरभ मण ये विशेषण है भाष्यकार भगवान का टीका में लिखा हुआ शास्त्रम आरभ मण भाष्यकार पूर्वोत्तर अधिकरण यो हो संगतिम वक्तुम तो पूर्वोत्तर अधिकरण की संगति बताने के लिए यानि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के साथ अधिकरण के साथ जन्मादि अधिकरण का संबंध बताने के लिए वृत्तम कीर्तयति व्रत का कथन कर रहे हैं वृत्तम किसको कहते हैं तो पूर्व में जो विस्तार से अर्थ बताया गया उसका संक्षेप में कथन व्रत कथन कहलाता है तो ब्रह्मेति यानी ब्रह्म इति उक्तम, ये वाक्य हैं व्रत कथन पूर्व में विस्तार से उपपादित अर्थ का संक्षेप में कथन तो ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इतिम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से बताया गया ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत विचार मुमुक्षु को करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के लिए आगे कहते हैं टीका में टीकाकार कि मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत विचार कर्तव्य इति ब्रह्म ज्ञान के लिए मुदान्त विचार करना जरूरी है करना चाहिए ऐसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से बताया गया अब ब्रह्मो विचार्योक्त अर्थ प्रमाणादी विचाराण प्रतिज्ञातत्वेपि ब्रह्म प्रमाण ब्रह्मयुक्ति विशिष्ट विशेष विशेषण ब्रह्म विना कर्मश्य तत्स्वरूप्ञा आदो लक्षण वक्तव्यम् तन संभव आक्षिप्य सूत्रकृत पूजयन लक्षण लक्षणकम् इति <खेँगे> तो किम् किम् लक्षणकम् पुनः इत्यादि की अवतरण टीका है ये हाँ हाँ कप कप प्रत्यय होता है विकल्प से तो टीकाकर के सामने हाँ टीकाकार के सामने जो टीका लक, ल, ल, लिखते समय ग्रंथ होगा उसमें वो कप प्रत्यय विकल्प से करके लिखा हुआ होगा इसलिए लक्षिन लक्षणकम और वो विकल्प से होने के कारण नहीं भी होता है तो कोई नहीं जो यहां अभी मूल में है उन्होंने कप प्रत्यय नहीं हुआ वो पक्ष वाला लिखा और टीका में टीका कारण कप प्रत्यय हुआ उस पक्ष वाला लिखा तो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में ब्रह्म में विचार्यत्व का कथन हुआ ब्रह्म प्रधान है ना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म जिज्ञासा इस पद का विग्रह करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया था ष्टी तत्पुरुष समास ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्मण में जो षष्ठी है वह कर्म अर्थ में ष्ठी है संबंध सामान्य अर्थ में ष्ठी नहीं कर्म अर्थ में षी है तो कर्म अर्थ में षि मानने से प्रधान जो कर्म ब्रह्म है उसके विचार की प्रतिज्ञा होगी और प्रधान के विचार की प्रतिज्ञा होने से बाकी जो ब्रह्म विषयक प्रमाण का विचार ब्रह्म की निश्चायक युक्ति विचार ये सब भी प्रधान का परिग्रह करने पर साथ साथ यह प्रमाणादि का विचार भी उपपन्न होगा इसके लिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया था राजा सो ये कहने पर अकेला राजा मात्र जा रहा है ये अर्थ नहीं निकलता राजा अपने दल बल के साथ जाता है तो दल बल के साथ राजा जा रहा है ये अर्थ निकलता है तो प्रधान परिग्रह करने पर अपने आप ही साथ वाले आ ही जाते हैं तो ब्रह्म प्रधान है ब्रह्म अप, प्रमाणादि आदि हैं, आ ही जाते हैं गौण होने से तो उनका विचार भी अर्थात यहाँ पर प्रतिज्ञात होगा उनके विचार की प्रतिज्ञा के लिए षी को संबंध सामान्य अर्थ में मानने की आवश्यकता नहीं है यह चर्चा ब्रह्मण पद में ष्ठी कर्मार्थक है ये बताते समय भगवान भाष्यकार ने पूर्व सूत्र में की थी उसी विषय में टीकाकार लिखते हैं कि ब्रह्मणों विचार्य उत्या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ब्रह्म में विचार्यव का कथन होने से अर्थात प्रमाणादि विचाराण प्रतिज्ञातत्वेपि तो प्रम, अ, ब्रह्म प्रमाण ब्रह्म युक्ति आदि का भी विचार अर्थात प्रतिज्ञात होता है तो भी कहते हैं ये जो ब्रह्म प्रमाण विचार ब्रह्म युक्ति विचार इत्यादि विचारों को जब विचारक करने के लिए बैठेगा तो ये विचार करना तब संभव हो पाएगा जब ब्रह्म प्रमाण इसमें शब्द के अनुसार ब्रह्म पदार्थ विशेषण है ब्रह्म प्रमाण में प्रमाण ये उत्तर पद है और तत्पुरुष समास है तत्पुरुष समास होता है उत्तर पदार्थ प्रधान उसमें पूर्व पदार्थ होता है विशेषण तो ब्रह्म प्रमाण विचार में ब्रह्म में ब्रह्म पूर्व पदार्थ होने से प्रमाण उत्तर पदार्थ होने से प्रमाण का विशेषण बनेगा ब्रह्म और ये जो नियम होता है आ, विशिष्ट ज्ञाने विशेषण ज्ञानम प्रमाणम कारणम हाँ विशिष्ट के ज्ञान में विशेषण का ज्ञान कारण होता है विशेषण के ज्ञान के बिना विशिष्ट का ज्ञान नहीं होता तो विचार्य जो ब्रह्म प्रमाण है विचार्य जो ब्रह्म युक्ति है ये विशिष्ट पदार्थ हो गया उसमें विशेषण हो गया ब्रह्म तो ब्रह्म रूपी विशेषण से और विशेष है प्रमाण और ब्रह्म प्रमाण यह हो जाएगा विशिष्ट पदार्थ प्रमाण तो घटादि विषयक प्रमाण भी होता है तो यहां किस प्रमाण का विचार करना है तो, तो घटाधि विषयक प्रमाण का विचार नहीं ब्रह्म विषयक प्रमाण का विचार इसलिए ब्रह्म हो रहा है विशेषण तो प्रमाणादि में विचार्य प्रमाणादि में विशेषण भूत जो ब्रह्म है उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विशिष्ट जो ब्रह्म प्रमाण ब्रह्म युक्ति इत्यादि पदार्थ है विचार्य उनका विचार करना संभव नहीं होगा इसलिए जरूरी है विशेषण का ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान और वो ब्रह्म ज्ञान कतः बिना लक्षण के संभव नहीं है विशेषणभूत ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म लक्षण के बिना असंभव है और वो ब्रह्म लक्षण कहते हो नहीं सकता ब्रह्म का लक्षण क्या होगा तो पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं कि ब्रह्म का लक्षण संभव नहीं है होता नहीं ब्रह्म का लक्षण वो निर्विशेष होने से वो कोई धर्म उसमें ना होने से निर्धर्मक होने से वस्तु का जो असाधारण धर्म होता है उसे कहा जाता है उस वस्तु का लक्षण असाधारण धर्म लक्षण होता है ये लक्षण का लक्षण है असाधारण धर्मो लक्षणम करके तो ब्रह्म तो निर्धार्मक होने से उसका कोई लक्षण नहीं होगा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है और लक्षण नहीं होगा तो बिना लक्षण के वस्तु की सिद्धि नहीं होती लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि तो ब्रह्म सिद्ध ही नहीं होगा तो विशेषण ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो विशिष्ट विचार भी संभव नहीं हो पाएगा इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि ब्रह्मनो विचार्योक्त अर्थात प्रमाणादि विचाराण प्रतित ब्रह्म प्रमाण ब्रह्मयुक्ति विशिष्ट विचाराण विशेषण ब्रह्मज्ञानम विना कर्त अशक्यत्वात्। तो जो आ, विशिष्ट विचार हैं कौन से तो ब्रह्म प्रमाण और ब्रह्म युक्ति इत्यादि प्रमाणादि विषयक विचार ये करना कहते हैं करतुम अशक्यवाद ये विशिष्ट विचार हैं और वो किसके बिना असंभव हैं करना तो विशेषण ब्रह्म ज्ञानम बिना विशेषण में अण छूट गया है अण छूट गया है तो विशेषण ब्रह्मज्ञान बिना कर्त अशक्यवाद तो प्रमाणादि का विशेषणभूत जो ब्रह्म है उसके ज्ञान के बिना ये विशिष्ट प्रमाणादि का विचार असंभव है तत्स्वरूप ज्ञा आद लक्षणम वक्तव्यम तत्स्वरूप ज्ञानय इसमें तत् शब्द का अर्थ है प्रमाणादि का विशेषण भूत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान के लिए आदो यानि प्रथमम लक्षणम वक्तव्यम ब्रह्म का लक्षण बताना होगा किंतु कतः तन न संभवती वह ब्रह्म का लक्षण संभव नहीं है यह पूर्व पक्षी का कहना है इति आक्षेप्य इस प्रकार ब्रह्म प्रमाणादि में विशेष अनुभूत ब्रह्म के लक्षण पर आक्षेप करके सूत्र सूत्रकृतम पूजयन एव सूत्रकृत पूजयन भाष्यकर भगवान का विशेषण है सूत्रकृतम ये पूजयन का कर्म है सूत्रकृतम यानी व्यास जी सूत्रकार तो सूत्रकार भगवान व्यास जी को पूजयन यानी व्यास जी का सम्मान करते हुए आदर करते हुए लक्षण सूत्रम अवतारयति तो ब्रह्म का लक्षण बताने वाले सूत्र का अवतरण भगवान भाष्यकार लिखते हैं अवतारयतिका करता है वो अवतारयतिका करता है और उनका विशेषण है सूत्रकृतम पूजयन तो सूत्रकार भगवान व्यास जी को सम्मान देते हुए सूत्र द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते हैं किम इत्यादि तो किम लक्षण पुनः तद्रह इत आह भगवान सूत्रकार तो सूत्रकार का सम्मान कैसे हुआ तो उनको निर्देशित करने के लिए भगवान ये शब्द प्रयोग किया न विशेषण के रूप में तो भगवान इस शब्द का प्रयोग करके व्यास जी के लिए भगवान भाष्यकार अपना सम्मान उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं यही उनकी पूजा है तो भगवान सूत्रकार यहां पर सूत्रकार व्यास जी का भगवान ये विशेषण देख करके सम्मान किया और आहा का करता है भगवान सूत्रकार भगवान सूत्रकार कहते हैं व्यास जी कहते हैं जन्मादेश तो इत्यादि सूत्र इस सूत्र को यहां पर क्यों लिखा व्यास जी ने तो कहते हैं ब्रह्म लक्षण पर आक्षेप जो किया गया उसका परिहार करने के लिए इसलिए पहले आक्षेप बोधक पद प्रयोग है किम लक्षण इसमें किम शब्द है आक्षेप अर्थ में इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि किम आक्षेपे किम यह शब्द आक्षेप अर्थक हैं और आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म का लक्षण हो नहीं सकता किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म इसका अर्थ करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि नास्तव लक्षणम इत्यथ किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म इससे पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म का लक्षण है ही नहीं नास्तेव इसमें एवकार क्रियापद के साथ अनवित है ना तो क्रिया के साथ अन्वित एवकार बताता है अत्यंताभाव को कि लक्षण हो ही नहीं सकता ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है तो किन किंक्षण पुनः तद्रह तद इस प्रकार का आक्षेप होने पर यानी इस प्रकार का आक्षेप होने पर इतः का अर्थ निकलेगा आक्षेपे सति आह भगवान्त्रकार व्याजी ब्रह्म का लक्षण बोधक यह अधिकरण प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार ये जन्मादि अधिकरण का जिज्ञासा अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध बनेगा इसे लिखते हैं टीकाकार कि आक्षेपेण अस्य उत्थान आक्षेप संगति अस्य ये सरो नाम प्रकृत अधिकरण का परामर्शक है प्रकृत अधिकरण है जन्मादि अधिकरण तो अस्य अस् जन्मादि अधिकरण से आक्षेपे उत्थानात तो ब्रह्म लक्षण पर जिसको पहले विचार्य बताया गया उस विचार्य ब्रह्म के लक्षण पर आक्षेप करते हुए जन्मादि अधिकरण का उत्थान होने से प्रारंभ होने से जन्मादि अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती जिज्ञासा अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध बनेगा इसलिए आक्षेप संगति आगे टीकाकार लिखते हैं अधिकरण की पाँच के साथ संगति बतानी होती है श्रुति के साथ अध्याय के साथ श्रुति के साथ शास्त्र के साथ अध्याय के साथ और पाद के साथ और अधिकरण के साथ अधिकरण के साथ तो बता दी अब बतानी है पाद के साथ अध्याय के साथ शास्त्र के साथ और श्रुति के साथ चार के साथ इन चारों के साथ इस अधिकरण का एक विषयकत्व तो संबंध बनता है पूर्व अधिकरण के साथ तो आक्षेप संबंध बना और एक विषयकत्व तो संबंध बनेगा इन चारों के साथ श्रुति शास्त्र अध्याय पाद के साथ वो संबंध टीकाकार आगे वाले वाक्य से बताते हैं लक्षण द्योति वेदांता स्पष्ट ब्रह्मलिंगा लक्ष्ये ब्रह्मणी समन्वयोक् शास्त्र अध्याय पाद संगतय तो ये कहते हैं कि ये जो अधिकरण है अधिकरण इसके विषयभूत वाक्य हैं जो भी उपनिषदों में आए हुए ब्रह्म का तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण बताने वाले वाक्य जगत रूप तटस्थ लक्षण ब्रह्म का बताने वाले जितने भी वाक्य हैं ब्रह्म को जगत के कारण के रूप से बताने वाले वे सब वाक्य और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म का स्वरूप बोधक वाक्य ये सब इस अधिकरण के हो जाएंगे विषय और वे ये तो यथोवाईमानी भूतानी इत्यादि तटस्थ लक्षण बता रहे जगत कारण और उनमें भी दो प्रकार के वाक्य रहेंगे जो स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य होंगे ब्रह्म में जगत का तटस्थ कारण तटस्थ कारणत्व तथा ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताने वाले स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य जो होंगे उनको जन्मादि अधिकरण का विषय समझना तो इसलिए उन वाक्यों के द्वारा भी ब्रह्म का लक्षण बताया जा रहा है श्रुति वाक्यों से और इस अधिकरण के द्वारा भी ब्रह्म का लक्षण बताया जा रहा है तो दोनों एक ही शुरुत, मूल श्रुति वाक्य और जन्मादि अधिकरण ब्रह्म लक्षण रूपी एक ही विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं इसलिए मूल श्रुति वाक्य जो ब्रह्म लक्षण बोधक हैं उनके साथ जन्मादि अधिकरण का एक विषयकत्व संबंध बनेगा और ये जो अध्याय है वो समन्वय अध्याय है पहले शास्त्र तो शास्त्र है ब्रह्म का प्रतिपादक और ये भी ब्रह्म का ही तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण बता करके जन्मादि अधिकरण ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहा है इसलिए शास्त्र के साथ भी एक विषय तत्व रूप संबंध बनेगा और अध्याय है इसका नाम है समन्वय अध्याय समन्वय अध्याय में उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बताया बता, बता जा रहा है तो ये जो ये तो यथोवायमानी भूतानी जायते इत्यादि तटस्थ लक्षण बोधक वाक्य और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि स्वरूप लक्षण बोधक वाक्य इनका समन्वय ब्रह्म में बता रहा है यह अधिकरण इसलिए समन्वय अध्याय नामक प्रथम अध्याय के साथ भी इसका एक विषय तत्व रूप संबंध बनेगा और इस अध्याय में भी पा, चार पाद हैं उनमें से प्रथम पाद के साथ भी जिस पाद में इस अधिकरण को रखा गया है उस पाद के साथ भी संबंध बताना पड़ेगा ना उसके साथ भी संबंध होगा एक विषयक संबंध प्रथम पाद के अधिकरणों के द्वारा स्पष्ट ब्रह्मलिंग उपनिषद वाक्यों का समन्वय बताया जा रहा और ये अधिकरण भी अपने विषय भूत यथवा तो इमानी भूतानी जायंते इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बता रहा है इसलिए बाद के साथ भी इस अधिकरण का संबंध बनेगा ये एक विषय तत्व रूप संबंध श्रुति शास्त्र अध्याय और पाद के साथ इस अधिकरण का सिद्ध हो इसके लिए ये विशेषण दिए जा रहे हैं वाक्य में टीकाकार के द्वारा पहले वेदांत वाक्यों का विशेषण है कि स्पष्ट ब्रह्मलिंगान लक्षण द्योति वेदांत वाक्यानाम, वेदांत लक्षण द्योति वेदांत वाक्य विशेष्य है वेदांत तो और स्पष्ट ब्रह्मलिंग ये उनका विशेषण है वेदांत दो प्रकार के है वेदांत यानी वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगक अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक यहां पर यथो तो वायुमानी भूतानी इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग वेदांत वाक्यों का समन्वय लक्ष्य ब्रह्मणी समन्वय उ वो तो लक्ष्यभूत जो ब्रह्म है उसमें समन्वय बताया जा रहा है इसलिए क्या हुआ कि इन चार चार पांच पदों के प्रयोग से एक विषय तत्व रूप संबंध इन चारों के साथ इस अधिकरण का बनता है यह सिद्ध हुआ इसलिए लिखते हैं कि शास्त्र अध्याय पादान आ, पाद संगत तो श्रुति संगति शास्त्र संगति अध्याय संगति और पाद पादसंगति बन जाएगी वो लिखने से श्रुति संगति बन गई और समन्वय उक्ते ये कहने से लक्ष्य ब्रह्मणी समन्वय उक्त कहने से समन्वय अध्याय के साथ और ब्रह्मणी कहने से वो शास्त्र के साथ और स्पष्ट ब्रह्मलिंग ये विशेषण वेदांत का देने से पाद के साथ संबंध इसलिए इन पदों का प्रयोग किया है? हाँ हर एक पद का प्रयोग करने के पीछे उद्देश्य है आगे कहते हैं कैसे एक विषयकत्व संबंध इस अधिकरण का शास्त्रादि के साथ हो रहा है इसे स्पष्ट कर रहा है कि तथा ही ये तो वी भूतानी जायते इत्यादि वाक्यों को माना जाएगा जन्मादि अधिकरण का विषय और संशय होगा अधिकरण की रचना कर रहा है अधिकरण होता है छ अंश वाला विषय पूर्व संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत और संबंध फल तो उसमें से संबंध बता दिया पांचों के साथ भी और विषय बताया ये भूतानी जायते इत्यादि वाक्य ब्रह्म का लक्षण बोधक जितने हैं वे जन्मादि अधिकरण के विषय हैं इत्यादि में आदि शब्द से बाकी वाक्यों को लेना लक्षण बोधक जितने भी हैं संशय बताया जा रहा है कि तत्किन ब्रह्मणोल लक्षणम नवा इति संदेह यह संशय है इस अधिकरण में तो तत्व याने ये तो वायु भूतानी इत्यादि से बताया गया दो जगत जन्मादि कारणत्वरूप लक्षण है वह ब्रह्म का लक्षण होगा या नहीं होगा नहीं होगा कि होगा ये संशय है तूर्व पक्षे ब्रह्मस्वरूप सिद्धिया मुक्ति असिद्धि फलम तो पूर्व पक्ष तो है कि ये जन्मादि यथवा तो यमानी भूतानी जयंती इत्यादि वाक्य ब्रह्म का लक्षण नहीं बता रहे हैं ये पूर्व पक्षे होगा और पूर्व पक्ष के इस मत में फल क्या सिद्ध होगा तो मुक्ति की असिद्धि क्यों तो कहते हैं तत्र तो पूर्व पक्षे स्वरूप असिद्ध्या ब्रह्म का लक्षण सिद्ध न होने से लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि होती है तो ब्रह्म का लक्षण ही सिद्ध नहीं होगा तटस्थ लक्षण भी स्वरूप लक्षण भी तो ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा तो ब्रह्म ही सिद्ध नहीं हुआ तो ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप जो मुक्ति है संसारी जीव का देहादि में से आत्माभिमान निकल करके ब्रह्म स्वरूप में अहंता की प्रतिष्ठा अवस्थान ये मुक्ति कहला है। ब्रह्म से अवस्थान तो ब्रह्मस्वरूप ही सिद्ध नहीं हुआ तो ब्रह्मस्वरूप से अवस्थान रूप मुक्ति कैसे सिद्ध होगी तो उसकी असिद्धि मोक्ष की असिद्धि ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा इस अधिकरण के और तत सिद्धांते तत्सिद्धि इति भेद और सिद्धांत जो इस अधिकरण का होगा उसमें तत्सिद्धि ने मुक्ति सिद्धि क्योंकि जगत जन्मादि कारणत्व ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि स्वरूप लक्षण भी ब्रह्म का होगा इसलिए ब्रह्म स्वरूप की सिद्धि होने से सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म रूप से जीव का अवस्थान रूपी मोक्ष सिद्ध होगा मुक्ति की सिद्धि ये सिद्धांत पक्ष में फल होगा इति भेद यानी ये फलभेद है पूर्व पक्ष के मत में अलग फल सिद्धांत मत में उससे विपरीत फल कहते हैं यद्यपि फलात्मक जो एक अधिकरण का अंश होता है इसे बताने की आवश्यकता वहां पर नहीं होती जहां आक्षेप संगति होती है क्योंकि आक्षेप पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर किया जाता है और पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है वहां फल बताया ही हो, होता है और वही फल आक्षेपी संग आ, आक्षेप संगति से प्रारंभ हुए उत्तर अधिकरण में होता है जो पूर्व अधिकरण का फल होता है वही उत्तर अधिकरण का होता है तो आ, आक्षेप संगति से ही जन्मादि अधिकरण का प्रारंभ हुआ है इसलिए यहां जन्मादि अधिकरण का अलग से फल कहने की यद्यपि आवश्यकता नहीं है तो भी कहते हैं स्पष्टार्थ आ, स्पष्टार्थ के लिए या कह दिया टिकाकार कह रहे हैं तो यद्यपि आक्षेप यप पूर्वाधिकरण न वक्तव्य तो आक्षेप संगति उत्तर अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ होने पर पूर्वाधिकरण का जो फल होता है पूर्व के मत में सिद्धांत मत में वही उत्तर अधिकरण का भी माना जाता है इति कृत्वा पृथंग न वक्तव्य इसलिए अलग से आक्षेप संगति से प्रारंभ हुए उत्तर अधिकरण का फल कहने की आवश्यकता नहीं है तो भी आगे हैं दूसरी पंक्ति में तथापि स्पष्टार्थम उक्तम इति मंतव्यम दूसरी पंक्ति है ना उसमें तो कहने की जरूरत नहीं थी तो भी कह दिया हमने वो स्पष्टार्थ के लिए कह दिया कह आक्षेप संगति जहां होती है वहां पर प्रयोजन कहने की जरूरत नहीं है ये आप किस आधार पर कह रहे हैं ये यदि टीकाकार को कोई पूछे तो पूर्वाचार्य का यह वाक्य प्रमाण के रूप से बता रहे हैं कि पूर्वाचार्यों ने यहां पर बताया है कि आक्षेपे चापवादे प्राप्त्याम लक्षण कर्मणि प्रयोजन वक्तव्यम प्रवर्तते तो आक्षेप संबंध अपवाद संबंध और प्राप्ति रूप संबंध उत्तर अधिकरण का जहाँ अधिकरण के साथ बनता है वहाँ पर प्रयोजनम न प्रयोजन बताने की ज़रूरत नहीं है अधिकरण के छः अंशों में से एक अंश विशेष जो प्रयोजन है उसको बताना ज़रूरी नहीं है तो भी हमने यहाँ स्पष्टार्थ के लिए बता दिया तो कहां पर अपवाद संबंध होगा कहा प्राप्ति रूप संबंध होगा इसे स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार तो कहते हैं कि यत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांत न पूर्वपक्ष तदिकी संगति अप्राप्ति तदर्था चिंता तो जहां पूर्वाधिकरण के सिद्धांत के साथ पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है सिद्धांत को एक प्रकार से दृष्टांत के रूप से रख रखकर के वो उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है वहां तो दृष्टांत संगति और आक्षेप संगति पूर्व पक्ष प, क्या नाम अपवाद संगति ये है आपका पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का निषेध करते हुए विरोध दिखाते हुए सिद्धांत का सिद्धांत में विरोध दिखाते हुए ये शुरू होती हैं शुरू सु, होता है उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष वहाँ अपवाद संगति और प्राप्ति तदर्था चिंता तो प्राप्ति संगति मानी जाती है सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो चिंतन किया जाता है वहाँ प्राप्ति संगति होती है तत्र न इति प्राप्तम तत्र जरूरी नहीं है प्रयोजन बताना न इति प्राप्तम का अर्थ है कि प्रयोजन बताना जरूरी नहीं है नहीं वो चिंता तो हो गई आगे हैं त्र न इति प्राप्तम ये पूर्व पक्ष बताया जा रहा अभी तो ये बताया गया आधिकरण के संगति को बताया गया जन्मादि अधिकरण के विषय को बताया गया और फल को बताया गया ये तीन और संशय को बताया चार बताए गए पूर्व पक्ष और सिद्धांत बताना है तो पूर्व पक्षे बताया जा रहा है तत्र न इति प्राप्तम इत्यादि वाक्य हैं जन्मादि अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने के लिए कि तत्र यानी तस्मिन संशय सति ये तत्र शब्द का अर्थ है ये संशय हुआ न कि तत्किम ब्रह्मनो लक्षणम नवा ये संदेह होने पर इति संदेह सती ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा इस प्रकार का संदेह होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं न यानी ये तो आयुमानी भूतानी जायते इत्यादि वाक्य ब्रह्म का लक्षण नहीं बताते हैं ये न का अर्थ निकलेगा इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष मत प्राप्त हुआ तो क्यों नहीं बताएंगे ये पूर्व पक्षी की जो प्रतिज्ञा हैं इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कि जन्मादेर जगत जगद्धर्म्वन ब्रह्म लक्षण अयोगात कथेय तो आयुमा भूता जायते जाता जीवंती ययती अभिशंश यहाँ पर जो क्रियापद है पूरोपक्षी पक्षी यहाँ वे हैं जो प्रथमांत पदार्थ को प्रधान मानते हैं प्रथमांत पदार्थ मुख्य विशेषक बोध वाक्य से होता है ऐसी मान्यता जिन लोगों की है वे यहाँ पर पूरोपक्षी हैं तो ये तो आयमानी भूतानी जायन्ते इसमें प्रथम प्रथमांत पद पड़ है भूतानी ये प्रथमा विभक्ति है इसमें इसलिए भूतानी पदार्थ प्रधान रहेगा मुख्य विशेष्य रहेगा और बाकी उसके विशेषण बनेंगे तो जायन्ते क्रियापद के द्वारा बताया जाने वाला जन्म रूप एक धर्म विशेषण बनेगा उसका भूत शब्दी तो यह संसार कैसा है उसका क्या धर्म है तो जायंत से बताया गया जन्म रूप धर्म वाला है भूतानी जायंत हाँ तो वो भी विशेषण बनेगा वो ये तो पदार्थ हाँ वो भी विशेषण रहेगा विशेष्य नहीं विशेष्य तो होगा प्रथमांत पदार्थ भूतानी तो भूत तो जन्म वाला है पदार्थ, संसार और आ, ये ना जाता नहीं जीवंती से जीवंती से बताया जा बत, बताई जा रही है स्थिति और अभिशम से बताया गया लय तो एक प्रकार से यहां पर प्रथमांत पदार्थ भूत के धर्म के रूप से बताए गए जो जन्म स्थिति और लय हैं यह असाधारण धर्म तो बताए जा रहे हैं भूत नामक पदार्थ के असाधारण धर्म है जन्मादि और जो असाधारण धर्म जिस वस्तु का होता है वह उसका लक्षण होता है तो जन्मादि जो यहां असाधारण धर्म के रूप में प्रतीत हो रहे हैं वे हो रहे हैं जगत के असाधारण धर्म के रूप में प्रतीत इसलिए वे जगत निष्ठ है और ब्रह्म का धर्म नहीं है जगत के धर्म है इसलिए यहाँ पर जन्म जो जन्मादि प्रतीत हो रहे हैं वे जगत निष्ठ होने से कहते जन्मादेर जगत धर्मत्वेन ब्रह्म लक्षण अयोगात जो दूसरे का धर्म है शासनादिमत्व ये गाय का धर्म है गौ का धर्म है वह भैंस का लक्षण नहीं हो सकता शासनादि महत्व जिसका धर्म है उसी का लक्षण होगा तो जन्मादि यहां पर जो धर्मत्व में न रूपेण प्रतियमान है वे जगत धर्मत्व में न रूपेण प्रतियमान होने से जगत का लक्षण होंगे ब्रह्म का लक्षण नहीं बन सकते तो जगत धर्मत्वेन न जन्मादेर ब्रह्म लक्षणत्व अयोगात ने असंभवात तो यदि कोई ये, को ये कहे ठीक है जगत जन्मादि जो प्रतीत हो रहे हैं वो तो जगत के धर्मत्वेन रूपेन न प्रतीयमान जन्मादि ये कार्य रूप है क्रियाएं हैं ना तो क्रिया बिना कारण की नहीं होगी तो जन्म जगत के जन्मादि रूप क्रियाओं का जो कारण होगा ये जन्मादि विकारों का जो कारण होगा वह कारणत्व ब्रह्म में है शब्द से जो दिख रहा है ये शब्द ब्रह्म का परामर्शक है और तहसील प्रत्यय पंचमी से हुआ वह प्रकृति अर्थ में हुआ इसलिए उपादान कारणत्व को बताएगा कारण अर्थ में हुआ है तो यतह शब्द का है। यत शब्द से जगत जन्मादि का जो कारणत्व प्रतीत हो रहा है शब्द से ग्राह्य य तत् शब्द से ग्राह्य ब्रह्म में वह लक्षण बन जाएगा इस प्रकार की शंका करके उसका निराकरण पूर्व पक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि न च जगत उपादानत्व सती कर्तृत्व लक्षणम इति वाच यदि आप ये कहो कि जगत उपादानत्व सती कर्तृत्व ब्रह्मण लक्षणम ये ब्रह्म का लक्षण है तो कहते इतनचवाच्यम ये आप नहीं कह सकते क्यों कहते इसलिए कि कर्तुहु उपादानत्वे दृष्टानताभावे न अनुमान अप्रवृते जो करता है वही उपादान कारण भी बनता है किसी कार्य के प्रति जो कर्ता कारक है वही उस कार्य का उपादान कारण भी बनता है इसे सिद्ध करने के लिए एक में ही एक ही कार्य के प्रति कर्तृत्व तथा उपादान कारणत्व सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत होना चाहिए लेकिन कोई दृष्टांत नहीं मिलता दृष्टांत का अभाव होने से बिना दृष्टांत के अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा और ये तार्किक लोग कहते हैं अनुमान से ही अर्थ सिद्ध होगा और शब्द भी वही प्रमाण माना जाता है तार्किकों के यहां जो प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित है प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से अनुमोदित यानी समर्थित अर्थ है जिस शब्द का वह शब्द प्रमाण है और जिस शब्दार्थ का समर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण नहीं है वह शब्द अप्रमाण है उसे प्रमाण नहीं कहा जाता इसलिए प्रमाण को शब्द प्रमाण को अपने में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए आवश्यकता होती है प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कि ये ठीक बता रहा है शब्द ऐसा ये बताने प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत होती है आ, प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से तभी जाकर के ये शब्द प्रमाण में प्रामाण्य माना जाता है नहीं तो शब्द को माना जाता है अप्रमाणी तो ये ब्रह्म जगत के जन्मादि का करता भी है और उपादान कारण भी है ये कर्तृत्व सती उपादान कारणत्व ये जो लक्षण करना चाहते हो इसके लिए कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए तब तो ब्रह्म में जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताने वाला ये तो वह भूतानी जायते इत्यादि शब्द प्रमाण बनेगा अन्यथा वो प्रमाण नहीं बन पाएगा और उसके लिए फिर प्रत्यक्ष प्रमाण तो ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय न होने से प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिय और ब्रह्म तो अत इंद्रिय है ये तो क्या ये तो वाचो निवर्तन त्या प्राप्य मन साह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय का विषय ब्रह्म नहीं है, है प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमेय है इसलिए तार्किक लोग ईश्वर का जगत कर्ता के रूप में अनुमान करते हैं और अनुमान से जगत का कर्ता जीव से भिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर सिद्ध होता है अनुमान से पहले उनके यहाँ और फिर अनुमान से सिद्ध जो ईश्वर हैं इसका वर्णन करने वाले जो शास्त्र वाक्य हैं वो भी प्रमाण माने जाते हैं अनुमान से अनुमोदित अर्थ को बता रहे हैं इसलिए ये वो लोग कहते हैं खाली जगत का कर्ता के रूप में जो परमेश्वर को बताते हैं वेद वाक्य वे प्रमाण है क्योंकि अनुमान से जगत का कर्ता अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव सिद्ध नहीं हो सकता वो कोई न कोई चेतन है और जीव से अलग है वो कौन है फिर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है ऐसा अनुमान से सिद्ध करेंगे और अनुमान से सिद्ध सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत के कर्ता का निरूपण यदि वेद वाक्य करते हैं तो वे भी प्रमाण है अनुमान से अनुमोदित होने से ऐसा तार्किकों का कहना है इसके लिए जरूरी होगा या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या तो अनुमान प्रमाण से अनुमोदित हो जाए जगत कर्तृत्व सति उपादान कारणत्व ब्रह्म में लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण का तो विषय ब्रह्म न होने से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बता पाएगा तो अनुमान प्रमाण होना चाहिए फिर तो लेकिन अनुमान तो बिना दृष्टांत के संभव नहीं है और ऐसा कोई दृष्टांत है ही नहीं जो ये बता दें कि एक ही वस्तु किसी कार्य विशेष के प्रति करता भी बनी और उपादान कारण भी बनी घट का लोक में देखा जाता है कर्ता होता है कुलालादि और उपादान कारण होता है मिट्टी आदि घड़े का मिट्टी वस्त्र का ये तंतु अंगूठी आदि का स्वर्ण आदि और कर्ता होते हैं कुलालादि अलग मकड़ी भी वो कर्ता और उपादान कारण दोनों नहीं है वो कर्ता मात्र है कहते हैं और वो उनके यहाँ तो शरीर से अलग वो है ना उसके शरीर का एक अंश है लार वो उपादान कारण है जाले का और कर्ता है वो जीवात्मा उस शरीर के अंदर वो कर्ता है तो इसलिए कहते हैं कि अनुमान क्या हां जगत उपादानत्वे सती कर्तृत्व लक्षणम ये न वाच्यम कर्तुपादाने दृष्टानताभावे न अनुमान अप्रवृत्ते तो कर्ता ही उपादान कारण भी होता है इसको सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत न होने से अनुमान प्रवृत्त नहीं हो पाएगा बिना दृष्टांत के तो अनुमान नहीं प्रवृत्त होगा इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए ने अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व अनुमान से सिद्ध नहीं होगा तो शब्द जो बताएगा वो अप्रामाणिक होगा अर्थ आगे कहते हैं कि न च्रोत ब्रह्मण श्रुत्यवक्षण सिद्धे किम अनुमति न वाच्यम श्रुति को स्वतः प्रमाण मानने वाले यदि ये कहते हैं कि श्रुति ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बता रही है यदि तो श्रुति प्रमाण से अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व सिद्ध हो रहा है तो अनुमान तो दृष्टांत न होने पर भी अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा तो क्या हुआ कोई आवश्यकता नहीं अनुमान की स्वतः प्रमाण भूता श्रुति कह रही है तो मानना चाहिए ऐसा यदि श्रुति में स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करने वाले कहना चाहेंगे तो ये लोग कहते हैं नाच्यम स्रोत स्रोतस्य ब्रह्मण श्रुते लक्षण सिद्धे किम अनुमानन न वाच्यम ये नहीं कह सकते क्यों तो कहते अनुमानस्य अनुग्रहकत्वेन अभावे हैं विरोधे वा श्रुत्यर्थ असिधे तो ये कहते हैं कि जो अनुमान प्रमाण है वह श्रुति का अनुग्राहक होता है अनुमोदक होता है अनुग्राहक का अर्थ है अनुग्रह है अनुमोदन और अनुग्राह निकलेगा अनुमोदक समर्थक तो अनुमान श्रुति का अनुमोदक होने के कारण तद अभावेदि अनुमान श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो पाएगा तो अनुमाना भावे और तद विरोधे यानी अनुमान के साथ विरोध होने पर शब्दार्थ का अनुमान के साथ विरोध होने पर या शब्दार्थ अनुमान से अतिद्रिय शब्दार्थ अनुमान से सिद्ध न होने पर ये तद अभावे और तद विरोधे वा का अर्थ निकलेगा कि शब्द का अर्थ अनुमान से सिद्ध न होने पर या अनुमान के साथ विरुद्ध सिद्ध होने पर शब्दार्थ तो श्रुत्यर्थ असिधे तो शब्दार्थ ही सिद्ध नहीं होगा वो शब्द वो शब्दार्थ अप्रामाणिक माना जाएगा वो शब्द प्रमाण नहीं हो पाएगा तो श्रुत्यर्थ असिद्धे न च जगत कर्तृत्व उपादान प्रत्येक लक्षण अस्तुति वाच्य तो यदि ये, ये कहते हैं अभी दो तीन पंक्ति हैं इसमें तो पूरा होने में समय लगेगा इसको कल देखते हैं पूर्णस्य